और बारह अध्याय में कृष्णदेव जी बारह अध्याय में सूर्यवंश है और बारह अध्याय में चंद्रवंश का वर्णन है ऐसी चंद्रवंश में आगे चल के श्री परशुराम जी महाराज की कथा आती है परशुराम जी महाराज हरि के भेद से बहुत शांत तो होने की जगह उग्र रूप में आ गए लेकिन परशुराम जी महाराज साक्षात ठाकुर के अंशा होता परशुराम जी महाराज चौबीस अवतारों में एक अवतार है दस अवतारों में भी एक अवतार है परशुराम जी का बड़ा मीन कमट सु नरहरी बामन परशुराम भक्तरी चौबीस अवतारों में अब कम कर दो तो दस अवतारों में परशुराम जी का नाम है इसलिए परशुराम जी का अवतार हुआ श्री रेणुका और धर्मभग्नी से बलुश्री सीता श्री परशुराम भगवान इनका बड़ा प्रभुत्व बड़ा ऐश्वर्य महाराज परशुराम जी महाराज तो एक बार पिता ने कहा अपनी मां का सर काट लो और अपने भाइयों का भी सर काट लो कुछ ऐसा कारण बन पड़ा उन्होंने पिता का भी सीधे पिता की आज्ञा मान करके भाइयों का भी सरकार दिया मां का भी सरकार दिया रोने लग गए पिता ने कहा पुत्र मैं तुमसे प्रसन्न हूं कहीं आपकी प्रसन्नता बहुत महंगी पड़ी क्या तुम पितृण से उड़ हो गए क्या रीडिया ही बना रहता तो अच्छा होता पूज्य तो पिता है ये आपकी आज्ञा बहुत महंगी पड़ी है क्या बर मांगो क्या अगर बर देने के सामर्थ्य है पिताजी तो यह दीजिए कि मेरे सारे भाई अब मेरी मां जीवित हो जाए अभी मेरे सामने इनको स्वप्न में भी स्मृति में रहे कि मैंने इनको मारा है ये जान करके उन्होंने किया था पिता का सर काट लिया सहस्राबाऊ ने माता ने छाती पीटा परशुराम आए कहें मां कितनी बार पीटा कहीं तीस बार कहीं तीस बार क्षत्रियों का विनाश करूंगा इस प्रकार श्री परशुराम जी महाराज ने जो दुष्ट राज्य वर्ग था उसका विनाश किया यही उनका कार्य था और दुष्ट राज्य वर्ग का विनाश करने के बाद अंत में ठाकुर के चरण सन्निधि में संन्यास प्रकार परशुराम जी की कथा के, के बाद आगे चंद्रवंश की और कथा होती है अथी चंद्रवंश में ही आगे सूरसेन जी महाराज होते हैं और उन्हें तिहा ठाकुर का मंगल में अवतरण होने का उपक्रम हो रहा है राम जी श्री वसुदेव जी महाराज का विवाह हुआ और वसुदेव जी महाराज के विवाह में कंस की बहन थी देव देव की और वसुदेव को रख के पीछे भाग बिठा करके सारथी का काम स्वयं कंस कर रहा है कंस सारथ्य करते हुए आगे बढ़ रहा है सारथ्य करते हुए हुँ? आगे बढ़ रहा है आकाशवाणी हुई इसका आठवां गर्भ तेरा दुश्मन होगा तुझे मारने वा, वाला होगा अस्यास्त अष्टमो गर्भा आकाशवाणी ने सारा भेद समाप्त कर दिया पुत्री की मारे होगी कि पुत्र होगा यह नहीं कह सकता तुम अगर आठवीं पुत्री हुई तो इसमें आकाशवाणी का दोस्त नहीं आकाशवाणी ने पुत्र कहा न पुत्री कहा का इसका आठवां गर्भ हो जो होगा वो तुम्हारा नाश करने वाला होगा महाराज दुष्ट की मित्रता ऐसी होती है दुष्ट की मित्रता तभी तक तो निभती है जब तक उसका स्वार्थ संपादन होता रहे और उसके स्वार्थ में अगर तनिक भी बाधा आई तो दुष्ट मित्रता निभाता नहीं नि, भाता देखिये इसकी स्वार्थ में तरीक सी बाधा आई इसने बाल पकड़ के खींच लिया और द्रोप श्री देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया लेकिन देवकी देवकी को भगवान की मां बनने की योग्यता यही मिल रही है आप सारा प्रसंग उठा के पढ़िएगा अभी आपके शामिल में चल रही है कि देवकी ने एक बार भी नहीं कहा कल मुझे छोड़ दो एक बार भी रोई नहीं एक बार भी कल्पी नहीं एक बार भी अरे बाबा विवाहिता थी तो भाई से तो बोल सकती थी कोई लज्जा तो नहीं थी कुछ भी नहीं कहा ये जो सहिष्णुता है ये जो तितिक्षा है इस तितिक्षा ने ठाकुर के अवतरण के योग्य बना दिया बसदेव जी महाराज ने कल सबको समझाया नहीं माना बसदेव जी ने कहा तुमको गर्व से ही तो भय है कहना इसके जो भी आठ संतान तक जो भी होगा मैं तुम्हें समर्पण करता रहूंगा वे इतने सत्यवादी थे कि दुश्मन ने भी उनका विश्वास कर लिया। महाराज गुड़ तो वही है जिसकी तारीफ दुश्मन भी करे और इस प्रकार कारागार में डाल दिया गया श्री राम जी पहला पुत्र पैदा हुआ अभी कारागार में पहला पुत्र पैदा हुआ पहले पुत्र को लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज जाते हैं कंस मुस्करा पड़ा कहीं इससे तो मुझे कोई खतरा है नहीं जाओ ले जाओ आठवां घर मुझको दे देना लेकिन नारद जी महाराज ने उसको आकर के ऐसा पढ़ाया कि उसने कहा नहीं सबको मारना है अब बुला करके मारे नहीं महाराज सबको जेल में भी डाल दिया अपने पिता को भी बंदी बना लिया और स्वयं राजा बन के बैठ गया विभिन्न प्रकार का अत्याचार कर रहा है एक दो तीन चार पांच समाप्त कर दिया उसने सातवां गर्भ जब आया तो भगवान की योग माया ने भगवान की आज्ञा से उसको नंदगांव में रहने वाली गोकुल में रहने वाली श्री तो रोहिणी के गर्भ में उसका समावेश किया और ऐसा हुआ कि गर्भ गिर गया गर्भपात हो गया ऐसा हुआ फिर आठवें गर्भ में, में साक्षात भगवान वासुदेव आविर्भूत हो रहे हैं गर्भस्थ शिशु की सब लोग आकर के स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मिक होता बड़ी सुंदर स्तुति की है बड़ी सुंदर और बड़ी भावपूर्ण स्तुति है महाराज इसकी एक श्लोक इस की भी व्याख्या महाराज बड़ी गहन व्याख्या है इसकी सत्यम सत्य परम तो सत्यम सत्य से यो निम्निहत सत्य सत्य मृत सत्य नेत्र सत्यात्मक शरण प्रसन्ना इस प्रकार से गर्भस्थ शिशु का स्तवन होता है और वह समय आ गया जिस समय भगवान कृष्ण चंद्र का प्राकृत्य होने वाला है अथ अच्छा सर्वगुणों पर काल परम शोभन आ गया वह सुंदर समय आ गया चारों तरफ प्रसन्नता का साम्राज्य छा गया तारे ग्रह तारे सबके सब, सब अनुकूल हो गए दिशाएं प्रसन्न हो गई आकाश निर्मल हो गया पृथ्वी में जगह जगह रत्नों की खानियां चमक उठी पक्षी चहचहाने लग गए फूल खिल गए शीतलमंद सुगंध वायु बहने लग गई अग्निहोत्री ब्राह्मणों के घर की अग्नियां अपने आप प्रज्वलित हो गई साधुओं के मन में अपने आप फुर्सी आने लग गई इस प्रकार से आकाश में धुंध भी बजने लग गई जाय माने जने तस्मि ने दुर्दुभ हो गई आकाश में धुंध भी बजने लग गई बाजे बजने लग गए किन्नर गंधर्व गाने लग गए सिद्ध चारण गाने लग गए इसी समय भगवान वासुदेव का आविर्भाव होता है वहां पर वो शिंदा तमद्भुत बालकमंबुजे क्षण चतुर्भुज संखार युदाधम श्रीवत्स ललशोभित कौस्तुम पीतांबर सांद्र पयोद सौभगम तमद्भुत अद्भुत बालकाया तम्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम अद्भुत बालक अद्भुत बालक के लिए कभा महाराज इस बालक का अवद्भूति क्या है अनोखापन क्या है कि और बालक जब आते हैं तो हाय हुई होती है कि मां चिल्लाती है कि बाप चिल्लाता है कि इधर दौड़ते हैं कि उधर दौड़ते हैं पीड़ा होती है कि नहीं गर्भ व्यथा होती है? अगर गर्भव्यथा रहो तो बालक उत्पन्न नहीं, नहीं हो महाराज जन्म गर्भ व्यथा होती है यहां पर यहां पर गर्व व्यथा नहीं हुई महाराज यहां तो आनंदपूर्वक ठाकुर का ठाकुर का आविर्भाव हो रहा है ठाकुर का प्राकट्य हो रहा है तब अद्भुतम बालक मम्मुजे क्षण बालक अद्भुत है अद्भुत क्या है कि और बालक और बालक जब आते हैं तो नंग दिरंग आते हैं और यहां पर तो पीताम्बर पहने हुए हैं महाराज विचित्र बालक है महाराज पीताम्बर सांद्र पयोदशम भगवत भगवान का प्राकृत्य हुआ बसदेव जी और देवकी ने स्तुति किया देवकी ने बड़े उत्कंभरे व्याकुलता से कहा कि अभी तुम्हारा वो कंस नहीं पाएगा अभी आएगा तुमको मार जानेगा इसलिए इस रूप को छोड़ो कुछ उपाय करो यदि कंसाध्य वेशम तरह मान गोपुल अगर माता कंस से डरती हैं तो हमको आप गोखल ले चले सब उपाय बता दिया कैसी नहीं चलो श्री वैष्णुदेव जी महाराज में लोग कहते हैं सूप में बिठाया है ठीक सूप में, में बिठाया है बिठा तो भी भाव है कि जब तक सूर्पाकार वृत्ति नहीं होगी तब तक ठाकुर तुम्हारे पास नहीं रहेंगे सूप किसको कहते हैं जो रद्दी रद्दी चीज को हटा दे और अच्छी चीज को रख उसका नाम सुरूप है जब बुद्धि सारे विकारों को दूर कर देती है ठाकुर के भाव का संगोपन करती है तो उस बुद्धि में ठाकुर आ है। आखिर विराजमान कर ठाकुर चले श्री वसुदेव जी महाराज जब चले तो बेड़ियां खुल गई बंधन खुल गया पहरेदार सो गए फाटक खुल गया सब चले जा रहे हैं पानी बरसने लगा पानी बरसने लग गया हां सब में भाव है सब पानी बस हो गए फल कहेंगे लोग कहेंगे राम भी पानी बरसने लग गया पानी बरसने लग गया भगवान शेष ने सोचा शंकर ने मेरे ठाकुर की नन्नी नन्नी मेरे ठाकुर के नन्ने नन्नी, नन्नी शरीर पर सुकुमार कोमल कलेवर पर एक बूंदे लग रही हैं रास्ता भी सामने दिखाई नहीं पड़ रहा है शेषनाथ जी अपने मणियों के द्वारा प्रकाश बिखेरते हुए और के द्वारा छाया करते हुए पीछे पीछे चल रहे पीछे पीछे, पीछे। वाली निवारयन फणई जमुना बढ़ी श्री बसदेव जी के हृदय तक आ गई लेकिन बसदेव का धैर्ज मगाया नहीं जमुना ने कहा मेरे प्राणेश्वर आ रहे हैं हम इनका चरण चुम्बन किए बगैर नहीं जाएंगे ठाकुर ने धीरे से चरण लटका दिया चरण का स्पर्श करके जमुना शांत हो गई वसुदेव जी महाराज नंद भवन में आते हैं यशोदा जी को पुत्री उत्पन्न हुई उन्होंने कुछ जाना नहीं बगल में अपने पुत्र को लिटा दिया पुत्री को गोद में ले लिया अली करके के वहां से चल पड़े इधर आए इधर आए महाराज जब इधर आए तो वही एक पूर्ववत सब कुछ हो गया वही श्रृंखला निबद्ध हो गई बेड़ियां लड़ गई फाटक बंद हो गई पहरेदार जग गए और बालिका आकर के रुदन करने लग गई बालिका रुदन करने संत लोग कहा करते हैं कि ठाकुर आए तो बंधन खुल गया माया आई तो बंधन बन गया ऐसा संत लोग कहते हैं संतों के वचन का आदर करना चाहिए थेल? तो राम जी बालिका रोने लग गई कंस को मालूम हुआ कंस उड़ता पड़ता वहां से आया महाराज बालिका को उठाया द्रौपदी चिल्लाती रही खींच लिया अपोथयत चिला पृष्ठी एक पत्थर पर उठा दे पटका लेकिन चरण पकड़ा था महाराज इसलिए पाप इससे होने नहीं पाया महाराज आसमान में चली गई अरे मूर्ख मुझको मारने से क्या होता है तेरा शत्रु तो कहीं न कहीं पैदा हो गया है ऐसा कहकर के देवी दिव्य प्रकाश लेकर के जाके के विंध्याचल में निवास करती हैं और इधर सी नंद जी महाराज के यहां सवेरे यशोदा जी को तो कुछ मालूम नहीं था लेकिन वहां पर बालक पहला हो गया ब्याजी महाराज कहते हैं वहां बालक उत्पन्न हो गया नंद के यहां तो प्रश्न है बालक कैसे उत्पन्न हुआ राम जी बालक कैसे उत्पन्न हुए ये ब्याजी ग... अरे ब्यास जी लिख रहे हैं ना ये सुखी की बाड़ी और तो सब जानते हैं कि बालक वहां पैदा हुआ तो यहां बालक कैसे पैदा हुआ तो श्री विश्वनाथ पाल इसका भाव व्यक्त करते हैं जीव संग पाद विश्वनाथ पाल गौड़िया संप्रदाय वाले इसकी भाव व्यक्ति करते हैं कि ब्रज के जो ठाकुर हैं वो ब्रज में ही पैदा हुए वो मथुरा में नहीं पैदा हुए वो कहते हैं कि नंद जी ने नंद जी के घर में यशोदा जी ने दो बच्चों को जन्म दिया एक लड़की और एक लड़का ये मेरी भाव नहीं नाजी मैंने बताया ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बात के भाव है तो दो हुए एक, एक लड़की और एक लड़का और जब बसदेव जी महाराज लेकर के आए बसदेव जी महाराज का वात्सल इसलिए बन नहीं पाया महाराज बसदेव का वात्सल्य बन नहीं पाया जीवन में नहीं बन पाया क्यों नहीं बन पाया वो देखते हैं जैसा इधर है वैसा ही उधर है जैसा इधर है वैसा ही उधर है, है, है। तनिक भी फर्क नहीं उधर लड़की है इधर लड़का है नंदरानी क्या और इन्होंने महाराज जो ही उधर डाला वो दोनों एक हो गए एक बालक रह गए ये बसदेव के गोदी इसीलिए सुखदेव जी महाराज ने कहा नंदस्वात्म उत्पन्न ने जाता लालो महाम नंद नंद के घर में आत्मज उत्पन्न हो गया आनंद की आनंद की बाढ़ आ गई महाराज नंद के घर आनंद भयो जय कर नंद के घर आनंद भयो जय कढि Yeah सुख उवाच नंदस्वात्मज उत्पन्ने जातादो महाम नंदजी के हां आत्पन्न आत्मज उत्पन्न नंद मने आनंद देने वाला नंद मने आनंद देने वाला नंद कि नंदा नंद मने जो बहुत संपत्तिशाली हो उसको भी कहते हैं नंद टू नदी समृद्ध हो बहुत संपत, संपत्तिशाली को भी नंद कहते लोगों को आनंद देने वाले को भी नंद कहते हैं स्वयं आनंदित रहने वाले को भी नंद के ऐसे व्यक्ति के यहां परमात्मा देखो राम जी तो नंद के यहां पुत्र बनते हैं और जो ज्ञानाभिमानी लोग हैं उनके आत्मा भले बन जाए आत्मज नहीं बनती आत्मज तो भक्त के बनती है भक्त के आत्मज बनते हैं और लोगों के आत्मा बन जाते हैं बड़ा आह्लाद है मगरा तो जाता लादो महामना जाता लादह में भक्त लोगों ने एक विचित्र भाव निकाला है नंदस्वात्म जो उत्पन्न नंद के यहां तो आत्मज उत्पन्न हुआ असी वृषभानु बाबा के यहां भगवान की आह्लादरी शक्ति का भाव हुआ जाताह्लादो महामना महामना है महामानव ने बहुत बड़ा मन होता है होता बड़े उदार है उदार का मतलब है होता है बहुत बड़ा उदार का मतलब जो अपने शक्ति से अधिक दे उसका नाम है उदार क्या महाराज बड़े उदार हैं क्या है कि दस लाख के आसानी हैं बड़े उदार है महाराज कोई ब्राह्मण जाता है तो दो जरूर दे आप भास्कर उदार नहीं उदार उत ऊर्ध्व आ समतात उत आ र्वम आ समन्तात र राती उत म ऊपर आ माने अच्छी तरह र माने दी उत् ऊर्धम असमतात राती ददाती थी उदारा इसको बोलते उदार देते देते देते महाराज यश की संपत्ति से धनी हो जाए और भौतिक संपत्ति से गरीब हो जाए उसका नाम है उदार देते देते देते देते सारी संपत्ति को समाप्त कर दे मिट्टी के थाली में मिट्टी के पात्र में भोजन करने की नौबत आ जाए उसका नाम है उदार हमारे यहां ऐसी परंपरा रही हमारे ठाकुर ने सब कुछ दे दिया रघु महाराज ने सब कुछ दे दिया एक महात्मा है तो मिट्टी के वर्तन में पाद्या रहते हैं और भारतवर्ष के सम्राट इसका नाम है उदार राम जी जो हम भी कुछ खाएंगे अपने लिए बचा के रखें इस प्रकार जो दे देव दानी कहला सकता है उदार नहीं कहला सकता उदार तो उसको कहते हैं कि स्वयं भूखे रहकर के भी लोगों को तृप्त करे उसका नाम है उदार नंद जी महाराज उदार है विश्वान बाबा उदार है श्री दशरथ जी महाराज उदार हैं श्री वसुदेव जी महाराज उदार हैं पसंदार जाता लादो महामना बेदो का कराया ब्राह्मणों को बुलाकर करके स्वस्तन कराया स्वस्तन मने स्वस्ति मने अविनाशी स्वस्ती निरुक्ति में इसका अर्थ किया गया स्वस्थ्य मने अविनाशी तो अविनाशी का जो घर है उसको बोलते हैं स्वस्त स्वस्तन तो तो कराया कर्म कराया और अनेक प्रकार के दान दिए महाराज अनेक प्रकार की गऊ दी बाबा ने और अब जब सुन पाए समाचार तो गोप दौड़ी महा हां गोप दौड़ी गोपा समाय यू राजन नानोपायन पाणया अनेक प्रकार के उपाय भेंट हाथों में ले लिखे गोप दौड़े गोपियां भी दौड़ी लेकिन पिछड़ गई गोप दौड़े लगूटा खस के दौड़ गए महाराज गोपी दौड़ी साड़ी पहनना है इसलिए बिछड़ गए लिखा है इसमें मैं इसे कह रहा हूं वो तो, तो पहले पहुंच गए अ गोप्या बाद में आ रही है क्यों सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ्या अभी धारण करेगी तो विलंब तो लगेगा चित्रांबरा साधारण वस्त्र नहीं पहने चित्रांबरा चित्राम्बरा विचित्रां विचित्र वस्त्र पहने हुए हैं महाराजी चमक रही है एक तो वस्त्र पहने हुए हैं ही और दूसरे भगवान कृष्ण के विदृक्षा की मस्ती उनकी आंखों में नाच रही है एतावता चमक रही है पति सिखाचित चुतमाल्य वर्षा उनके जोड़ों में फूल लगाए हुए हैं और गिर रहे नीचे नीचे क्यों गिर रहे हैं वो फूल कहते हैं कि देवी तुम भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए चल रहे हो चल रही हो अब हम तुम्हारे स्थिर पर नहीं हो हम तुम्हारे चरणों के ऊपर रहने के अधिकारी सिखाच्युत माल्यवर्षा नंदालयम जा रही है सबल या ब्रजतीर्जुह व्यालूल कुंडल पयोधर हार शोभा और दूर से की चिल्ला रही महाराज पा आ, आपका लाला चिरंजीवी हो चिरंजीवी हो हा? ता आशीषक पयुंज जाना चिरम पाही दिबाल के सारे गोप आए गोपियां आई नंद आए इनकी पत्नियां आई सारा समाज उमड़ पड़ा लेकिन अभी तक रोहित नहीं महाराज गंध जो है दौड़ते जाते हैं तो रोहिणी को प्रणाम करती हैं बड़ा आदर करते हैं रोहिणी को प्रणाम करते हैं कहते आज आप नहीं आई तो रोहिणी कहीं जाती थी, थी। वो क्रोषित वर्तिका है अपने घर में ही रहती थी कहीं जाने का नियम नहीं है क्रोषित भर्तिका का नंद ने कहा जी आज आप देवी जरूर चलो आज पत्थर पर धूप जब गई आज पत्थर पर धूप जम गई है बगैर धरती के धूप जमी है आज हमारे वृद्धावस्था में पुत्र आज नंदालय जगमगा रहा है नंदालय का कोना रोने की ध्वनि से शून्य था आज रोने ही रोना सुनाई पड़ा है ठाकुर रोते हैं ठाकुर आए तो रोने लग गए कहे क्यों कहे देखो मैं तो इनकी यहां आया और ये सब सोए हुए ठाकुर रो रोकर के लोगों को जगा रहे रो रोकर के ठाकुर जगा रहे रो रोकर के लोगों के प्राण का प्रमोदन कर रहे भगवान का रोदन जो है नंदालय का नंदालय के निवासियों का नंद बाबा का यशोदा रानी का प्राण प्रबोध हो रहा है उसमें ये ठाकुर का रोदर नहीं है नंदालय का नंदालय के निवासियों का प्राण प्रबोदन है ठाकुर रो रहे हैं कि आज हमारे पत्थर पर डूब जमी है आज जरूर चले श्री रोहिणी जी तैयार हो जरूर चल आज उन्होंने दिव्यवस्त बताया आज उन्होंने दिव्यवस्त बताया लिखा तो नहीं है लेकिन एक संत के मुख से सुनी बात बता रहा हूं ये? कि सी मुझे कि श्री डोगरी जी महाराज के मुंह से सुना कि और मुझे अच्छा लगा अगर नहीं भी लिखा है इस कथा के ऋषि अगर डोगरे दो, जी भी हैं तो हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं दिव्य वाशाह आज तक रोहिणी ने वस्देव से अलग होने के बाद वस्त्र नहीं बदला उसी को धोखे पहले आज सबसे पहले दिव्य वाशाह कंठाकरण ऋषि का है आज और जो कथा सुनाने जा रहा हूं श्री बलराम जी महाराज को एक वर्ष के हो रहे हैं अपने गोद में लेके चल रहे हैं ये कथा मनुष्य डोंगरी जी महाराज से ये और लेके चले जा रहे हैं बलराम जी को लेकर के सारा बजिमंडल बहुत दुखी रहता है क्योंकि तो जब से श्री बलराम जी आए तब से उन्होंने आंखें खोली नहीं आ तो लोगों ने समझा कि बलराम जी अंधे लोगों को विश्वास हो चुका अब एक वर्ष तक तो जो बालक आंख न खोले क्या बलराम जी अंधे जब रोहिणी जी बलराम जी को लेकर के भगवान श्री कृष्णचंद्र का सद्य प्रसूत शिशु का सद्य आविर्भूत शिशु का सद्य जात शिशु का दर्शन करने के लिए जब गई तो उनके कंठ से चिपटा हुआ जो शिशु है वो मचल पड़ा कि मुझको वहां जाने दो और सद्य प्रसूत शिशु जो है वो हमारे हाथ पैर मारने लगा कि मुझे वहां आने जाने दो और दोनों हाथ पैर मारने लगे और इन्होंने उसको देखा और महाराज एक वर्ष से जो अंधा बालक था उसकी उसने तख्त से देखा ढेर सारे उसकी आंखों से जल के पड़े आंखों की भाषा में श्रीकृष्ण ने कहा भैया हमने आपको बड़ा बना दिया एक वर्ष पहले भेज दिया कि कन्हैया तुम्हारी जो मर्जी हो सो तुम कर लो हम तो तुम्हारी इच्छानुसार ही हैं लेकिन तुम्हारे बिना हमने संसार को देखा नहीं अगर हम संसार को देखेंगे तो तुम्हारे साथ देखेंगे तुम्हारे बिना संसार को नहीं देखेंगे क्यों कि अगर तुम्हारे बिना संसार को देखेंगे तो संसार की हवा लग जाएगी हम ये संसार की माया मुझको जकड़ लेगी कन्हैया हम तुम्हारे बिना इस माया को जीतने में असमर्थ हैं हम तुम्हारे साथ ही इस माया को जीत सकते